पातंजल योग प्रदीप साधनपाद सूत्र उन्नीस शंका तन्मात्राओं में परस्पर कार्यकारण भाव सिद्ध हो जाने पर ही कारण गुण के क्रम से उत्तरोत्तर गुण वृद्धि हो जाएगी उसी में क्या प्रमाण है क्योंकि श्रुति और स्मृतियों को तो स्थल भूतों के विषय में ही आकाशादि के क्रम से कारण कारणता है समाधान आकाश आदि स्थूल भूतों से वायु आदि की उत्पत्ति दिखलाने से सूक्ष्म भूतों में भी उसी प्रकार के कार्य कारण भाव की कल्पना उचित है ये तन्मात्रा तामस अहंकार से शब्द आदि के क्रम से उत्पन्न होते हैं यह जानना चाहिए अस्मिता मात्रा अभिमान वृत्ति वाला है उससे इंद्रिय भावापन अहंकार की व्यावृत्ति होती है एते सत्ता मात्र शेती ये सत्ता मात्र महत्व के सड़ अविशेष परिणाम है सत्या विद्यमानता व्यक्तता का नाम है आदि कार्य होने से महत्व व्यक्तता मात्र है प्रलय में ही सब विकार कार्य द्रव्य अतीत और अनागत रूप से रहते हैं विद्यमान रूप से नहीं रहते अतः आदि विकार अंकुरवत जो महान है वह सर्ग के आदि में सत्ता को लाभकर्ता विद्यमान अवस्था में आता है वह सत्ता मात्र कहलाता है और वह सत्या सत्यामान्य से सत्सामान्य से सत्ता मात्र कहा जाता है क्योंकि सदविशेष अहंकार आदि उस समय अविद्यमान होते हैं इसलिए यास्क मुनि ने भाव विकारों में से जन्म के उत्तर अस्तिता सत्ता ही विकार कहा है इस प्रकार संसार रूपी वृक्ष का अस्तिता मात्र परिणाम महत्व है और वही अहंकार से वृद्धि परिणाम है इस प्रकार सब विकारों के आत्मारूप बुद्धि नामक महत्त्व के छह परिणाम अविशेष अविशेषज्ञक है सामान्यत्व को अविशेषत्व कहा है यद्यपि सोड़शा विषयों का सामान्यत्व महत्वत्व और प्रकृति इन दोनों में है तो भी विशेष शब्द पंकज आदि शब्दों की भांतिष छ में ही योगाूप है यहाँ छह के माध्यम से तर्मात्राओं को बुद्धि की परिणामता अहंकार के द्वारा ही माननी चाहिए अर्थात प्रकृति से महत्त्व और महत्त्व से अहंकार और उससे तर्मात्रा उत्पन्न होते हैं क्योंकि सूक्ष्म विषयत्व चालिंग पर्यवसानम इस सूत्र पर भाष्य ने ऐसी ही व्याख्या की है